माँ की बातें स्वामी अरूपानंद रात को करीब दो बजे घर के भीतर से खबर आई कि माँ को सारी रात नींद नहीं आई फिर में चक्कर आ रहा है तुरंत ही मास्टर महाशय और हम में से कुछ लोग घर के भीतर गए सभी दवाई खोजने में लगे हुए थे उसी समय मैंने जाकर माँ से पूछा माँ ऐसा क्यों हुआ माँ ने अब तक किसी को कारण नहीं बदलाया था सूचने पर बोली वे लोग तो सब गहना लाने चले गए मैं सारे दिन यह सोचकर ही चिंतित रही कि कहीं ब्राह्मण का किसी प्रकार अपमान न हो इसी चिंता के कारण वायु प्रबल हो जाने से ऐसा हुआ मैंने और किसी से कुछ न कहा मास्टर महाशय से सारी बातें कही और सोचने लगा जिस ब्राह्मण ने इतनी झंझटें पैदा की इतना कष्ट दिया उसी के लिए उनकी इतनी चिंता तीसरे दिन शाम को हम लोग रवाना हुए माँ ने ललित बाबू से कह दिया था लड़का बहुत भक्त है उसे साथ ले जाना हम लोगों ने एक एक करके मां को प्रणाम किया मां के नेत्रों से आंसू बह रहे थे वे रो रही थी सामने के दरवाजे तक आकर खड़ी हुई हम लोग देशला होकर विष्णुपुर के रास्ते पर आए विष्णुपुर में मास्टर महाशय प्रबोध बाबू आदि लाल बांध में मृणमयी देवी के दर्शन को गए और ललित बाबू ट्रेन में सवार हुए देखता हूँ कि मास्टर महाशय ने प्रबोध बाबू को भेजा है उसने कहा मास्टर महाशय कहते हैं कि मृणमयी को देख कर जाइए हम लोग चिन्मयी का दर्शन करके आए थे मृणमयी के दर्शन की और इच्छा नहीं हुई मठ में आकर उत्सव आदि का दर्शन कर मैं घर को वापस लौटा सत्रह उन्नीस सात में दुर्गा पूजा के बाद मैं मां के दर्शनों को कलकत्ता आया माँ ने एक भक्त के पत्र के उत्तर में खबर दी थी कि वे पूजा के उपलक्ष्य में गिरीश बाबू के यहां गई थी तथा अब बलराम बाबू के यहां है मैं सवेरे सबे बलराम बाबू के यहां पहुंचा पूजनी बाबूराम महाराज को देख उन्हें प्रणाम करके पूछा मां कहां है उन्होंने मस्तक पर हाथ रखकर दिखाते हुए कहा माँ सिर पर हैं मैं कुछ समय तक अकेला कमरे में बैठा रहा फिर माँ के पास शांति बाबू के पुत्र भगवान के हाथ अपने आने की सूचना भिजवाई मां ने बुलवा भेजा मैंने कमरे के भीतर जाकर उन्हें प्रणाम किया और बैठ गया मां गांव में मलेरिया से खूब भुगत कर आई थी उनका चेहरा दुर्बल और मलिन हो गया था जयराम बाटी में जैसा देखा था उसकी अपेक्षा वे अधिक रुग्न लग रही थी माँ ने बड़ी मामी की मृत्यु की बात कही थोड़ी देर बाद चित के बाद बोली कल शरद चक्रवर्ती आया था यहाँ आकर उसने मुझे गीत सुनाया आहा कैसे सुंदर उनके भाव हैं कैसे उसकी गीत तुम आए नहीं मैं उसी समय कलकत्ता पहुँचा हूँ माँ यह तब तक नहीं समझ पाई थी थोड़ी देर बाद गौर बाबू ने आकर कहा कि गाड़ी आ गई है माँ को गंगा स्नान के लिए जाना था मैं बाहर चला आया दोपहर में वही प्रसाद पाया मुझे थोड़ा बुखार हो आया था अतः मैंने निश्चय किया कि शाम को ही बरिशाल लौट जाऊंगा। कुछ शरत महाराज तब उसी मकान में रहते थे उन्होंने कुनैन की कुछ गोलियाँ दी शाम को माँ को प्रणाम करके बोला माँ मैं आज ही जाऊंगा। रात में गाड़ी है शरीर भी ठीक नहीं है कलकत्ते में मेरे ठहरने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी माँ कहने लगी अहा आज ही चले जाओगे आज ही आए और आज ही जाना होगा जाते समय माँ से बोला माँ जिससे मेरा कल्याण हो वह करना